संक्षिप्त महाभारत वन पर्व पांडवों के द्वारा द्रौपदी की रक्षा और जैदरथ की पराजय वैशम कहते हैं जब पांडव वन में आश, वन से आश्रम की ओर लौट रहे थे उस समय एक गीदड़ बड़े जोर से रोता हुआ उनके वाम भाग से निकल गया इस अवस्कुन पर विचार कर राजा युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन से कहा यह गीदड़ हम लोगों की बाई ओर आकर जो रोता है इससे स्पष्ट इस जान पड़ता है कि पापी कौरवों ने यहां आकर कोई महान उपद्रव किया है इस प्रकार बातें करते हुए जब वे आश्रम पर आए तो देखते हैं कि उनकी प्रिया द्रौपदी की दासी धात्री का रो धात्री का रो रही है उसे इस अवस्था में देख इंद्रसेन सारथी रस से उतर पड़ा और दौड़ते हुए उसके पास जाकर बोला तो इस तरह धरती पर पड़ी पड़ी क्यों रो रही है तेरा मुंह सूखा हुआ है दीन हो रहा है उन निर्दयी और पापी कौरवों ने यहाँ आकर राजकुमारी द्रौपदी को कोई कष्ट तो नहीं दिया दाई बोली इंद्र के समान पराक्रमी इन पांचों पांडवों का अपमान करके जयद्रथ द्रौपदी को हल ले गया है देखो अभी उसके रथ की लीकें और सैनिकों के पैरों के चिन्ह नए बने हुए हैं अभी राजकुमारी दूर नहीं गई होगी जल्दी रथ लौटाओ और जैदरथ का पीछा करो अब यहाँ अधिक देर नहीं होनी चाहिए पांडव बारंबार क्रुद्ध सर्प की भांति फुपकार छोड़ने और अपने धनुष का टंकार करते हुए उसी मार्ग से चले कुछ दूर जाने पर जैदरथ की फ़ौज के घोड़ों की टापों से उड़ती हुई धूल दिख पड़ी उन्होंने पैदल सेना के बीच में जाते हुए धौम्य मुनि को भी देखा जो भीम को पुकार रहे थे पांडवों ने मुनि को आश्वासन दिया कि अब आप सुखपूर्वक चलिए फिर जब उन्होंने एक ही रथ में अपनी प्रियतमा द्रौपदी और जयद्रथ को बैठे देखा तो उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो होगी फिर तो भीम अर्जुन नकुल और सहदेव सब ने जयद्रथ को ललकारा पांडवों को आया देख शत्रुओं के होश उड़ गए पैदल सेना तो बहुत डर गई हाथ जोड़ने लगी पांडुवों ने उसे तो छोड़ दिया किंतु शेष जो सेना थी उसे सब ओर से घेरकर इतनी बाढ़ वर्षा की कि अंधकार सा छा गया तब सिंधुराज ने अपने साथ के राजाओं को उत्साहित करते हुए कहा शत्रुओं के मुकाबले में डटकर खड़े हो जाओ दौड़ो मारो फिर उस युद्ध में महान कोलाहल आरंभ हो गया सिवीर और सिंधु देशों के सैनिक महाबलवान व्याघ्र के समान भीम अर्जुन जैसे उत्कट वीरों को देख दहल उठे उन्हें बड़ा विषाद होने लगा भीम पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी किंतु वे विचलित नहीं हुए उन्होंने जयद्रथ की सेना के अग्रभाग में स्थित सवार सहित एक हाथी और चौदह पैदलों को गदा से मार डाला अर्जुन ने 500 महारथी वीरों का संहार किया युधिष्ठिर ने 100 योद्धाओं का नाश किया नकुल हाथ में तलवार ले रथ से नीचे कूद पड़ा और शत्रु के मस्तक काट कर इस भात बिखेर दिए जैसे बीज बो रहा हो सहदेव ने अपना रथ हाथी सवारों से भिड़ा दिया और जैसे कोई शिकारी पेड़ पर बैठे हुए मोरों को मार मार कर गिरावे उसी प्रकार बाणों से उन्हें गिराने लगा इतने में त्रिगर्त देश का राजा धनुष लेकर अपने विशाल रथ से नीचे उतर पड़ा और गदा के प्रहार से राजा युधिष्ठिर के चारों घोड़ों को मार डाला उसको अपने निकट आया देख राजा युधिष्ठिर ने अर्धचंद्राकार बाण से उसकी छाती को चीर डाला उससे वह रक्त वमन करता हुआ गिरकर मर गया घोड़े मर जाने से युधिष्ठिर अपने सारथी इंद्रसेन के साथ रथ से उतरकर सहदेव के विशाल रथ पर बैठ गए भीमसेन ने देखा मेरे ऊपर राजा कोटिकाश्य चढ़ा आ रहा है उन्होंने छुरा मारकर उसके सारथी का मस्तक काट दिया किंतु उसे पताता पता तक पता न चला सारथी के मरने से उसके घोड़े रणभूमि में इधर उधर भागने लगे कोटिकाश्य को विमुख होकर भागते देख भीम निप्रास नामक शस्त्र से उसे मार डाला अर्जुन ने अपने तीखे बाणों से सौवीर देश के बारह राजाओं के धनुष और मस्तक काट लिए उन्होंने शिवे और इच्छाकुवंश के राजाओं का तथा त्रिगर्ध और सिंधु देश के नृपतियों का भी संघार किया इन सब वीरों के मारे जाने पर जयदरथ बहुत डर गया उसने द्रौपदी को नीचे उतार दिया और स्वयं प्राण बचाने के लिए वन की ओर भाग गया धर्मराज ने देखा कि धौम्य को आगे करके द्रौपदी आ रही है तो सहदेव के द्वारा उसे रथ पर चढ़ा लिया युद्ध समाप्त होने पर भीम ने युधिष्ठिर से कहा भैया शत्रुओं के प्रधान प्रधान वीर मारे गए बहुत से इधर उधर भाग भी गए हैं आप नकुल सहदेव और महात्मा धौम्य मुनि के साथ आश्रम पर जाइए और द्रौपदी को शांत कीजिए मैं तो उस मूर्ख जयद्रथ को जीवित नहीं छोड़ सकता भरे हुआ पाताल में जाकर छिप गया हो अथवा स्वयं इंद्र सारथी बनकर उसकी सहायता करने आ गया हो युधिष्ठिर ने कहा महाबाबू भीम यद्यपि सिंधुराज जयद्रथ बड़ा दुष्ट है तो भी बहन दुस्सला और यशस्विनी गांधारी का ख्याल करके उसको जाने से जान से मत मारना तदनंतर राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को लेकर पुरोहित जी के साथ आश्रम पर आए वहां मारकंडे मुनि तथा और भी बहुत से ब्राह्मण ऋषि द्रौपदी के लिए शोक कर रहे थे जब उन्होंने पत्नी सहित धर्मराज को लौटते देखा और उनके मुख से सिंधु तथा सौवीर देशों के वीरों की पराजय का समाचार सुना तो सब लोग बहुत प्रसन्न हुए राजा उन ऋषियों के साथ बाहर बैठे और द्रौपदी की नकुल सहदेव के साथ आश्रम में प्रवेश किया इधर भीम और अर्जुन को यह पता मिला कि जैद्रथ एक कोस आगे निकल गया है तब वे अपने ही हाथों से घोड़ों को हाँकते हुए बड़े वेग से दौड़े जहां अर्जुन ने एक अद्भुत पराक्रम दिखाया यद्यपि जैदरथ दो मील आगे था तो भी उन्होंने अभिमंत्रित किए हुए बाण चलाकर उसके घोड़ों को मार डाला घोड़ों के मरने से जैद्रथ बहुत दुखी हुआ और अर्जुन को ऐसे अद्भुत पराक्रम करते देख उसने भाग जाने में ही अपना उत्साह दिखाया वह वन की ओर दौड़ने लगा अर्जुन ने देखा जयद्रथ तो अब भागने में ही अपना पराक्रम दिखा रहा है तो उन्होंने उसका पीछा करते हुए कहा राजकुमार लौटो लौटो तुम्हारा भागना उचित नहीं है क्या इसी बल पर पराई स्त्री को जबरदस्ती ले जाना चाहते थे अरे अपने सेवकों को शत्रुओं के बीच में छोड़ कैसे भागे जा रहे हो अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भी सिंधु नहीं लौटा तब महाबली भीम ने वेग से दौड़कर उसका पीछा किया और कहा खड़ा रह खड़ा रह अर्जुन को जयद्रथ पर दया आ गई उन्होंने कहा भैया उसे जान से न मारना